ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय चार ईश्वर विषयक विभिन्न धारणाएं अनंत की खोज मानव सभ्यता के आदिकाल से मानव ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयत्न करता दिखाई देता है एक ओर वह प्रकृति का उसके पेचीदा क्षेत्रों और नाना प्रकार के प्राणियों सहित अध्ययन करने का प्रयत्न करता रहा है दूसरी ओर वह जगत की उत्पत्ति का कारण जानने का प्रयत्न करता रहा है शेताशुतर उपनिषद का प्रारंभ मानव मन में उठ रहे उन्हीं अनादि प्रश्नों से होता है ब्रह्मविद ब्रह्म के विषय में अनुसंधान करने वाले पूछते हैं जगत का कारण क्या है क्या वह ब्रह्म है हम कहाँ से पैदा हुए हम जीवित क्यों हैं हमारी निष्ठा प्रतिष्ठा किसमें है हमारा परम धाम क्या है हमारा अधिष्ठाता कौन है जिसके शासनानुसार हम ब्रह्मविद गण सुख अथवा दुःख का भोग करते हैं दूसरे श्लोक में परस्पर प्रश्न करता ये ऋषि जगत के संभावित कारण पर विचार करते हैं वे काल स्वभाव नियति यदीक्षा जड़ पदार्थ शक्ति मन अहंकार पर विचार करते हैं लेकिन वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इनमें से कोई भी अथवा इनका संयोग जगत का कारण नहीं हो सकता क्योंकि वे सभी अन्य किसी पर आश्रित हैं यह जानकर के इन मूल प्रश्नों का उत्तर केवल तर्क द्वारा पाना संभव नहीं है ये ऋषि तब ध्यान की साधना करते हैं ध्यान की गहराई में वे ब्रह्म नामक उस अपरिवर्तनशील अपचर सत्ता का साक्षात्कार करते हैं जो समस्त प्राणियों में स्व्रकाश शक्ति के रूप में विद्यमान है तथा जो काल से लेकर अहंकार तक सभी का अधिष्ठाता है इस परम सत्ता का स्वरूप क्या है वैदिक काल के भी प्रारंभ में हम हिन्दू ऋषियों को इस विषय पर विचार करते पाते हैं ऋग्वेद के नासदे में कहा गया है तब न सत्य जगत था न था अंतरिक्ष और उसके परे कुछ किसने किसने कहा किसे आवरित किया किसने दिया आश्रय पर गहन गंभीर जल था तब तब न मृत्यु थी और न अमृत न रात्रि ज्ञान वायु बिना ही की थी क्रिया ब्रह्म ने स्व के साथ जो अभिन्न एक था तम तमसे तो से आवृत्त था पहले अव्यक्त था सब कुछ अज्ञात और अव्यक्त जो था वही तपस्या द्वारा व्यक्त हुआ था ऊपर उद्देश्य लोक सृष्टि के पूर्व ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप का वर्णन करते हैं शुद्ध असीम सत्ता की धारणा भी अद्वैत को सीमित करती है इसीलिए बाद में उपनिषदों में हम चरम सत्ता का वर्णन नेति नेति से पाते थे सांख्य नामक दूसरी दर्शन प्रणाली में सत्य की दूसरी मान्यता है सांख्य हिंदू दर्शन की अति प्राचीन संभवतः सबसे प्राचीन प्रणाली है उसका प्रभाव अन्य सभी दर्शनों पर पड़ा है उसके मनोविज्ञान को हिंदू धर्म की लगभग सभी शाखाओं ने स्वीकार किया है पुरुष और प्रकृति सांख्य के दो मूल तत्व हैं पुरुष चैतन्य है और प्रकृति मन और इंद्रियों सहित सभी जड़ पदार्थों की आदि कारण है जितने प्राणी हैं उतने ही पुरुष हैं वेदांत का जीव और सांख्य का पुरुष समानार्थक हैं दोनों ही दर्शन प्रणालियों के अनुसार आत्मा स्वरूप शुद्ध चैतन्य अनंत और नित्य है लेकिन अज्ञानवश मन और देह के साथ तादात में स्थापित कर बारंबार प्राणी के रूप में जन्म ग्रहण करती है अद्वैत वेदांत में सार्वभौमिक अज्ञान या माया की धारणा है जो सांख्य की प्रकृति से मिलती जुलती है दोनों ही दर्शनों में आत्म अनात्म विवेक जन्य ज्ञान को जीव के बंधनों से मुक्ति का एकमात्र उपाय माना गया है ये बातें सांख्य और वेदांत में समान है लेकिन वेदांत में ब्रह्म नामक चरम सत्ता की धारणा है जो अनंत सच्चिदानंद स्वरूप है तथा जीव तथा स्थूल पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त होता है सांख्य में ईश्वर अथवा परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं है जैसा कि वेदांत में है सभी जीव एक प्रकार के हैं योग और सांख्य में जहाँ कहीं ईश्वर का उल्लेख हुआ है वहाँ उसे केवल नित्य मुक्त गुरुओं के भी गुरु पुरुष विशेष कहा गया है लेकिन वह जगत स्रेष्टा नहीं है पतंजलि का कथन है कि ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण से शीघ्र समाधि लाभ हो सकता है सृष्टि और प्रणय प्रकृति में निरंतर होते रहते हैं वेदांत के अनुसार जगत सृष्टा ब्रह्मा अथवा हिरण्य परम नियंता ईश्वर से निम्न कोटि का है स्वामी विवेकानंद के अनुसार असीम अनंत के संबंध में मानव की उच्चतम धारणा ही ईश्वर है वेदांत की एक और विशेषता विष्णु शिव या देवी जैसे देवताओं के चरम देवत्व अथवा परमेश्वरत्व प्रदान करना है अवतारों को भी प्राय ईश्वर का स्थान दिया गया है भागवत में श्रीकृष्ण का ईश्वर के एक अवतार के रूप में वर्णन नहीं किया गया अपितु वे स्वयं भगवान है ऐसा कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं अतः देवताओं और ऋषियों द्वारा श्रीकृष्ण की स्थिति में कहा गया है यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महातत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है इसके बाद वह महतत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके इस बहुत सी परतों वाले सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है भगवत गीता में भी अवतार को परमेश्वर के समकक्ष बताया गया है इस संसार में क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं समस्त प्राणी क्षर हैं और कुटस्थ शंकराचार्य के अनुसार माया या मूल अविद्या अक्षर कहलाता है लेकिन एक उत्तम पुरुष है जो अव्यय परमात्मा कहलाता है जो तीनों लोकों को व्याप्त कर धारण करता है क्योंकि मैं क्षर के भी अतीतों और अक्षर के भी ऊपर हूँ तथा मैं लोक तथा वेदों में पुरुषोत्तम के रूप में प्रख्यात हूँ आध्यात्मिक जीवन में सगुण ईश्वर का स्थान ईश्वर के किसी साकार रूप विशेष में भक्त असीम और ससीम के बीच की कड़ी पाता है सर्वप्रथम वह उस सगुण व्यक्तित्व के अलौकिक माधुर्य से आकृष्ट होता है और बाद में उसके माध्यम से निराकार का साक्षात्कार करता है हमें अपनी भावनाओं को केंद्रित करने के लिए कुछ चाहिए और यदि हम किसी दैवी रूप किसी दिव्य व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण का अनुभव न करें तो हम स्वाभाविक रूप से किसी मानवीय पुतले में आसक्त हो जाते हैं लेकिन इन दैवी महापुरुषों के मानवीय पक्ष से सर्वप्रथम हम भले ही मोहित हों पर बाद में हम उनमें परमात्मा को पाते हैं यही अवतार उपासना की उपयोगिता है भवन निर्माण के लिए एक प्रतिकृति की आवश्यकता होती है इन देवमानवों के देह और मन शीशे की पेटी के समान है जिसके भीतर से परमात्मा प्रकाशित होता है जबकि हमारे देह और मन अधिक से अधिक लोहे की पेटी के समान है हमारा कार्य लोहे की पेटी को शीशे की पेटी में परिवर्तित करना है अपने अति मानवीय आध्यात्मिक प्रयास द्वारा देव मानवों ने हमें लोहे की पेटी को शीशे की पेटी में रूपांतरित करने का उपाय बताया है इन देवमानवों को भी नियमित साधना और संस्कार द्वारा अपने देह और मन को निर्दोष बनाना पड़ा था उन्हें भी अपने साधन के यंत्रों के को उत्कृष्ट और दक्ष बनाना पड़ा था पुराणों में प्राप्त इन देव मानवों के वर्णन में हमें व्यक्तित्व और परमात्म सत्ता का मानवीय और दैवी गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाई देता है उनमें चेतन के माध्यम से अति अभिव्यक्त होता है और यदि हम उनके मानवीय पक्ष से आकृष्ट हुए हों तो यथा समय हम उनके दैवी पक्ष के संपर्क में भी आ जाएंगे पक्के अद्वैतवादी भी हमारे सम्मुख ऐसे विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं जो हमारी वर्तमान मनस्थिति में समझे और स्वीकारे जाने योग्य हों वे हमारा हाथ पकड़कर हमें उच्च से उच्चतर सत्य तक ले जाने के लिए तैयार हैं मूर्ति पूजा एक अनिवार्य अवस्था है लेकिन लोगों को इससे ऊपर उठना चाहिए और यदि लोग अपनी भावनाओं और संवेदों को केंद्रित करने के लिए किसी ईश्वरीय विग्रह को न चुनें, तो वे किसी विभक्त मानवीय पुतले को किसी स्त्री पुतली अथवा पुरुष पुतले को चुनेंगे और उसकी आराधना कर उसके दास बन जाएंगे कौन सी प्रतिमा बेहतर है रक्त मांस की साधारण प्रतिमा या उच्चतर आदर्श का प्रतिपादन करने वाली दैवी प्रतिमा मानव प्रतिमा में उच्च आदर्श नहीं पाया जाता और यदि तुम निराकार का चिंतन करने का प्रयत्न करो तो वह मन से अगमने तो बना ही रहता है साथ ही मानव पुतले पुरुष पुतले या स्त्री पुतलियाँ हमारा सारा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं हमारे लिए मुख्य रूप से सत्य हो उठते हैं और आगे की सारी बातें अनिवार्य रूप से होने लगती है जिस मात्रा में हम स्वयं से मैं परमात्मा को हमारे इस तथाकथित व्यक्तित्व से भिन्न हमारे इस पुरुष अथवा स्त्री रूप से पृथक सोचने में समर्थ होंगे उसी मात्रा में हम दूसरों में परमात्मा को उनके व्यक्तित्व से उनकी आकृति से पृथक सोचने में समर्थ होंगे और तब हम सुरक्षित होंगे तब हम किसी स्त्री अथवा पुरुष पुतले को गुलाम नहीं होंगे मानव जिस परमात्मा को खोज रहा है उसके स्वरूप की धारणा मानव के अपनी धारणा के विकास पर निर्भर करती है श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्त तीन श्रेणी के होते हैं अधम मध्यम और उत्तम अधम भक्त कहता है वे हैं ईश्वर और ऐसा कहकर आकाश की ओर उंगली उठा देता है मध्यम भक्त कहता है वे हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है उत्तम भक्त कहता है वे ही सब यह सब कुछ हुए हैं जो कुछ मैं देख रहा हूं सब उन्हीं के एक एक रूप हैं आगे वे ईश्वर के सगुण और निर्गुण निराकार रूपों का संबंध स्पष्ट करते हुए कहते हैं मानो वे सच्चिदानंद समुद्र हैं, जिसका कोई और छोड़ नहीं भक्ति के हिम से जगह जगह जल बर्फ हो जाता है बर्फ की तरह जम जाता है अर्थात भक्तों के पास वे तो व्यक्त भाव से कभी कभी साकार रूप धारण करते हैं ज्ञान सूर्य का उदय होने पर वह बर्फ गल जाती है तब ईश्वर के व्यक्तित्व का बोध नहीं रह जाता उनका रूप भी नहीं दिखाई देता